गीता तत्वचिंतन प्रमुख योद्धाओं का वर्णन कौरव सेना के योद्धाओं के नाम तथा परिचय इस प्रकार पांडवों की ओर के विशिष्ट योद्धाओं के नाम बिना कर दुर्योधन अपनी ओर के वीरों की सूची प्रस्तुत करते हुए कहते हैं अस्माक विशिष्टा ये तांडबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमित हे द्विश्रेष्ठ हमारे पक्ष के भी जो प्रधान है उन्हें आप समझ लीजिए आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरे सेना के नेता हैं भवान भीष्म कर्णस् कृपस् समतिजय अस्वस्थामा विकर्णस् सोमदत्तीथ आप पितामह भीषम कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अस्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा दुर्योधन की चाट्यकारता दर्शनी है वह भीष्म के भी पहले द्रोणाचार्य का नाम लेता है भीष्म कौरवों के सेनापति हैं सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं अतएव सर्वप्रथम उन्हीं का नाम लिया जाना उचित है पर द्रोणाचार्य को सर्वाधिक सम्मान द्वारा प्रसन्न करने के लिए ही दुर्योधन उन्हीं को अपनी सूची में सर्वप्रथम रखता है भीष्म के पश्चात एवं कृपाचार्य के पहले कर्ण का नाम गिनाकर दुर्योधन ने कर्ण की प्रसन्नता प्राप्त कर ली किंतु कृपाचार्य का नाम कर्ण के बाद लेने से कहीं कृपाचार्य और आचार्य द्रोण असंतुष्ट न हो जाए इसलिए वह कृपाचार्य का नाम के साथ समितिंजय विशेषण लगा देता है इससे सभी की संतुष्टि हो जाती है स्मरणीय है कि द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपा से हुआ था द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह रथ यूथपतियों के समुदाय के भी यूथपति मानते हैं बूढ़े होने पर भी उन्हें नवयुवकों से अच्छा समझते हैं और कहते हैं कि वे रणभूमि में एकत्र एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं गंधर्वों और मनुष्यों को अपने अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं पर द्रोणाचार्य की एक बड़ी दुर्बलता है और वह है अपने पुत्र अस्वस्थामा के प्रति प्रबल आसक्ति यह आसक्ति ही उनका काल बनती है पितामह भीष्म का बल तो सर्वविदित है ही उन्होंने अपने गुरु महापराक्रमी परशुराम को युद्ध में पराजित किया था काशीराज के यहाँ स्वयंवर से उनकी कन्याओं का जब उन्होंने अपहरण किया था तो अकेले ही हजारों पराक्रमी नरेशों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे कर्ण वैसे तो बड़े वीर हैं पर कृपय आनुषंगिक दोषों के कारण उन्हें कई लोग नहीं चाहते भिस्पितामह कर्ण से चिढ़े हुए हैं और उनके संबंध में मत प्रकट करते हुए दुर्योधन से कहते हैं राजन यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है बड़ा ही कटुभाषी आत्म और नीच है यह कर्ण तुम्हारा मंत्री नेता और बंभ बना हुआ है यह अभिमानी तो है ही तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊँचे चढ़ गया है यह कर्ण में न तो अतिरथी है और न रथी ही कहलाने योग्य है क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है मेरी दृष्टि में यह कर्ण तो अर्धरथी है यह सुनकर आचार्य द्रोण भी कह उठते हैं आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है पर वहाँ से भागता ही देखा जाता है कर्ण दयालु और प्रमादी है इसलिए मेरी राय में भी यह अर्थ ही है कृपाचार्य को भीष्म भीष्मूथपतियों के भी युद्धपति मानते हैं तथा कार्तिकेय की भांति उन्हें अजय समझते हैं अश्वस्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं दुर्योधन नवयुवकों में सर्वप्रथम स्थान इन्हीं को देता है और इस प्रकार द्रोण का स्नेह अपनी ओर खींचता है पितामह पितामा भीष्मा को की प्रशंसा तो करते हैं पर उनका एक बड़ा दोष भी बताते हैं वे कहते हैं महाधनुर्धर द्रोण पुत्र अश्वस्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर हैं वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला सुदृढ़ अस्त्रों से सम्पन्न तथा महारथी हैं वह चाहे तो तीनों लोकों को दग्ध कर सकता है किंतु उसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे मैं इसे न तो अतिरथी मानता हूँ और न रथी ही इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है तथा यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है यही इसका दोष है विकर्ण धित्राष्ट्र के पुत्र हैं धृतराष्ट्र के ग्यारह महा पुत्रों में इन्हें भी एक गिना जाता है कुरुवंशी सोमदत्त के पुत्र भूषा भीष्म की दृष्टि में महाधनुर्धर और अस्त्र विद्या के पंडित हैं तथा रथियों के युथपतियों के भी युद्धपति हैं ये एक अक्षोणी सेना लेकर दुर्योधन की सहायता में आए थे गीता के किसी किसी प्रति में तथैव के बदले जयद्रथ पाठ आया है जयद्रथ सिंधु देश का राजा है और दुर्योधन की बहिन दुशला का पति है भिस्म पितामह इसे बड़ा पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ कहते हैं साथ ही इसे दो रथियों के बराबर भी मानते हैं अन्य बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता इनके सिवा अन्य भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है ये सभी नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाले तथा युद्ध विद्या में निपुण है दुर्योधन का भाव यह है कि जब अब और कहा तक गिनाऊं अन्य बहुत से सूर्वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़ बैठे हैं इससे ध्वनित होता है कि आचार्य द्रोण भी दुर्योधन के लिए उसी प्रकार अपने प्राणों की बाजी लगा दे दुर्योधन अपनी तरफ के थोड़े से ही योद्धाओं के नाम गिनाता है जिससे द्रोणाचार्य को उसके प्रति सहानुभूति हो कहाँ पांडवों की ओर एक से एक बढ़कर योद्धा और कहाँ दुर्योधन की ओर इतने कम लोग इस मनोवैज्ञानिक चित्रण द्वारा दुर्योधन अपनी ओर आचार्य द्रोण की सहानुभूति खींचना चाहता है तात्पर्य यह है कि भले ही कौरवों की ओर 11 अक्षौणी सेना हो पर विशिष्ट वीर तो संख्या में पांडव सैन्य की तुलना में कम है फिर दुर्योधन के मन में तुरंत यह भी आशंका होती है कि कहीं उपर्युक्त उक्ति को आचार्य द्रोण उसके मानसिक भय का बही प्रकाश न समझ ले अतएव वह कहता है गुरुदेव और भी बहुत से सूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्याग कर बैठे हैं और विधि की विडम्बना कैसी है दुर्योधन की बात सत्य होती है अपने ओर के सेना नायकों के लिए तख्त जीविता कहकर उसने सबके नाश की ही मानो पूर्व सूचना दे दी